पुराण इसी बीच में में में राजकन्या स्त्रियों से से घिरी हुई वहां आई उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी वह राजकुमारी के में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई स्वयंबर सभा में अपने मनोवांचित वर्ग को न देखकर वह भयभीत हो गई राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णुता कि से खिल उठा उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को सांस लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे इसलिए वे अत्यंत विवल हो उठे तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विफल नारद जी से उसी क्षण बोले रुद्रगणों ने कहा हे नारद हे मुने तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो अपना वानर के समान घृणित मुंह तो देख लो सूत जी कहते हैं महर्षियों उन का यावचन सुनकर, नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ वे शिव की माया से मोहित थे उन्होंने दर्पण में अपना मुँह देखा वानर के समान अपना मुंह देख वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां श्राप देते हुए बोले अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है अतः तुम ब्राह्मण के उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे इस प्रकार अपने लिए सुनकर वे ज्ञान शिरोमणी शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले ब्राह्मणों वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की ही इच्छा मानते थे अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे